भावार्थ इस इंद्र ने अपने उपासकों को पाप तथा राक्षसों के डर से मुक्त किया इसी इंद्र ने नदियों में जल को प्रवाहित किया और लोगों को अपना दास बनाकर उन्हें कष्ट देने वाले दुष्टों का नाश किया दूसरों को दास बनाना बहुत बड़ी दुष्टता है भावार्थ पति-पत्नी दोनों ही उत्तम रीति से दान देने वाले हों परंतु यह दान उन्नतशील मानवों को ही दें भावार्थ जो मनुष्यों का हित करने वाला तथा यज्ञ करने वाला है ऐसे श्रेष्ठ मनुष्य का उत्तम धन उन्नतशील व्यक्ति को ही मिले अधम को नहीं ऐसे उन्नतशील को रुपया आदि स्थूल धन भी प्राप्त हो ताकि उससे मनुष्य समाज का हित हो सके भावार्थ जो झूठ मूठ का यज्ञ करने का ढोंग करके माया अथवा धोखेबाजी से लोगों को ठगना चाहे वह बलहीन तथा निराशित होकर जंगल में चला जाए ऐसे दुष्ट को समाज में न रहने दिया जाए पंचविंसम सूक्तम भावार्थ हे मित्र एवं वरुण तुम दोनों संसार के रक्षक उत्तम तेजस्वी देव होते हुए भी देवों में सर्वश्रेष्ठ सत्य की राह का अनुसरण करने वाले हो इसलिए उपासक तुम्हारी पूजा करता है भावारथ मित्र एवं वरुण ये दोनों देव उत्तम कार्य करने वाले अत्यंत महान रथ से सब ओर संचार करने वाले तथा व्रतों को धारण करने वाले हैं भावारथ सत्य मार्ग पर चलने वाली श्रेष्ठ अदिति माता ने अपने तेजस्वी पुत्र मित्रा वरुण को इसलिए उत्पन्न किया कि वे असुरों का विनाश करें इसी प्रकार राष्ट्र भर की माताएं सत्य मार्ग पर चलने वाली हों तथा वे सब अपनी संतानों को तेजस्वी बनाकर उन्हें दुष्टों एवं शत्रुओं के नाश कार्य की ओर प्रेरित करें भावार्थ मित्र एवं वरुण ये दोनों देव अत्यंत तेजस्वी दिव्य गुणों से युक्त प्राण शक्ति को बलवान बनाकर मानव जीवन रूपी यज्ञ के रक्षक तथा उसे तेजस्वी बनाने वाले हैं भावार्थ मित्र एवं वरुण दोनों देव महान बल को उत्पन्न करके उसकी रक्षा करने वाले हैं दोनों ही श्रेष्ठ कार्य करने वाले हैं और दान आदि सत्कर्मों को फैलाने वाले हैं भावार्थ आकाश से समय पर बरसात गिरा और उस बरसात से दुलोक एवं पृथ्वी लोक में उत्पन्न होने वाले अन्न तथा अन्य दान भी हमें प्राप्त हों भावार्थ मित्र एवं वरुण दोनों देव सदैव सत्य मार्ग से चलने वाले उत्तम तेजस्से नम्र भाव से युक्त मानवों का हित करने वाले हैं वे दोनों द्योलोक पर से जगत का निरीक्षण करते हुए उसका संचालन करते हैं भावार्थ सत्य के मार्ग पर चलने वाला और उत्तम कार्य करने वाला मनुष्य ही उत्तमता से शासन कर सकता है तथा वही साम्राज्य में सर्वोच्च शासन पर बैठ सकता है ऐसा श्रेष्ठ व्रतधारी शासक जब अपनी प्रजाओं को संकटों से बचाता है तब उसे सारी प्रजाओं का बल प्राप्त होता है भावार्थ आंखों वाले प्राणियों की अपेक्षा ये भी दोनों देव अपने रास्ते को अधिक उत्तमता से जान लेते हैं यही देव सबको जागृत करके अपने-अपने कार्यों में संयुक्त करते हैं इनका तेज बहुत दुस्सह है इसी तेज के कारण वे सब जगह पूजित होते हैं भावार्थ मरुत गण दिन रात हमारी रक्षा करें तथा उनके द्वारा सुरक्षित होकर हमारा श्रेष्ठ नीति से पालन होता रहे भावार्थ हम उत्तम दाता तथा अहिंसक विष्णु की स्तुति करते हैं अतः विष्णु के साथ अन्य देव गण भी हमारी स्तुतियों को सुने भावार्थ धन ऐसा हो जो देवों के द्वारा रक्षित हो सत्य मार्ग से प्राप्त किए गए धन की ही देव रक्षा करते हैं अतः ऐसा ही धन मनुष्य अर्जित करे ऐसा ही धन सबसे उत्तम और उस धनवान की रक्षा करने वाला होता है भावार्थ हमारे उस उत्तम धन की रक्षा सिंधु अश्विनो इंद्र विष्णु आदि देव करें भावार्थ देवों की गति बहुत ही वेगवान होने के कारण उनके आगे कोई भी शत्रु नहीं ठहर पाता बल्कि सभी शत्रुओं का अभिमान उसी प्रकार टूट जाता है जिस प्रकार वेगवान जल प्रवाह की चपेट में आकर बड़े-बड़े वृक्ष बड़े भी टूटकर गिर जाते हैं इसी प्रकार मनुष्य को भी वेगयुक्त शक्ति से युक्त होना चाहिए भावार्थ मित्र एवं वरुण इन दोनों देवों में से एक देव मित्र सभी प्रजाओं का पालक होकर इस विस्तृत विश्व का निरीक्षण करता है उस मित्र के व्रत नियमों के अनुसार व्यवहार करने से मनुष्यों का कल्याण होता है भावार्थ सब पर शासन करने वाले विख्यात वरुण के नियम इस जगत का हित करने वाले हैं उसी प्रकार मित्र के भीष्म भी जगत के लिए हितकारक हैं ऐसे मित्र एवं वरुण के नियमों का हम आचरण करेंगे भावार्थ मित्र अपनी मापने की डोरी अर्थात किरणों से द्योलोक एवं पृथ्वी लोक को नाप लेता है तथा मित्र एवं वरुण ये दोनों देव व्यू और पृथ्वी को अपनी महिमा से भर देते हैं भावार्थ जब वह सूर्य दुलोक में ऊपर उठकर अपने तेज को प्रकट करता है तब उस सूर्य का तेज अग्नि की भांति देदीप्यमान हो जाता है उसी समय यज्ञ आरंभ होते हैं जिनमें सूर्य के लिए आहुतियां दी जाती हैं भावार्थ वही मित्र सभी प्रकार अन्नों का स्वामी होने के कारण उत्तम एवं विष रहित अन्न देने में वही समर्थ है अतः उसी की स्तुति करनी चाहिए सूर्य अन्न का स्वामी है सूर्य किरणों के कारण ही अन्न में विद्यमान जंतु आदि नष्ट होकर अन्न विष रहित बनता है सूर्य की किरणों को पीने वाले अन्न अधिक पुष्टिकारक होते हैं भावार्थ मैं सूर्य के तेज इवन दोनों लोगों की स्तुति करता हूं अतः वे देव हमें श्रेष्ठ अन्न प्रदान करें भावार्थ जब बड़े-बड़े यज्ञ किए जाते हैं तब उसका विस्तार बहुत होता है तथा उसमें सम्मिलित होने वालों की संख्या अत्यधिक होने के कारण उस यज्ञ स्थल के आसपास जाने वालों के घोड़ों तथा बैलों का समूह हो जाता है ऐसे यज्ञों में ब्राह्मणों को रथ आदि भी दक्षिणा में दिए जाते हैं भावार्थ तेजस्वी तथा कर्मकुशल घोड़े के समूह में भी वे ही घोड़े ज्यादा प्रशंसनीय होते हैं जो शत्रुओं के विनाशक तथा वीर क्षत्रियों के जाने वाले अर्थात बलवान होते हैं भावार्थ घोड़े वही उत्तम होते हैं जो बलशाली तथा ज्ञानी हों अर्थात समय के अनुसार काम करने वाले हों षड्विनसम सुक्तम भावार्थ अष्टदेव ऐसे बल को धारण करते हैं जिसे कोई नष्ट नहीं कर सकता इसलिए विद्वानों में इनकी स्तुति होती है भावार्थ हे असत्य से दूर रहकर धन की बरसात करने वाले देवों जिस प्रकार उत्तम सामगान करने वाले की रक्षा करते हो उसी प्रकार तुम मेरी भी करो भावार्थ हे बलशाली अश्वदेवों रात के बीत जाने पर प्रभात में हम यज्ञ करके उसमें तुम्हें हावी को ग्रहण करने के लिए बुलाते हैं भावार्थ अश्वदेवों का रथ इन्हें यह जहां जाना चाहते हैं वहां पहुंचा देता है तथा यह देव सर्वत्र जाकर स्तुति श्रवण करते हैं भावार्थ हे देवों तुम दोनों शत्रुओं को रुलाने वाले हो तथा द्वेश करने वाले शत्रों को पराजित करके आगे बढ़ जाते हो। उसी प्रकार जो कुटिल प्रकृति के लोग हैं उन्हें भी शत्रों मान कर उन्हें रुलाओ। भावार्थ दोनों अश्वदेव मधुर वाणी वाले बुद्धि को श्रेष्ठ ज्ञान से तृप्त करने वाले शुभ कार्यों के स्वामी तथा सर्वत्र संचार करने वाले हैं भावार्थ हे ऐश्वर्यशाली और पद भ्रष्ट न होने वाले वीर अश्वदेवों तुम सब प्रकार का पोषण करने वाले धन से युक्त होकर हमारे पास आओ भावार्थ हे ऐश्वर्यशाली एवं सत्य की भक्ति करने वाले देवों तुम विद्धत्ता से अत्यधिक युक्त हो अतह तुम हमारे बुलाने पर आओ हे ग्यानी अश्व देवों हम वर्ष की भांति उत्तम ऐश्वर्य को पाने की कामना करते हुए तुम्हें बुलाते हैं अतः उत्तम बुद्धि तथा विचारों से युक्त होकर हमारे पास आओ भावार्थ हे ज्ञानी तू अश्विनौ देवों की अच्छी प्रकार स्तुति कर क्योंकि वे दोनों देव तेरी प्रार्थना को बहुत बार सुनकर स्वार्थी व्यापारियों एवं शत्रुओं को नष्ट कर चुके हैं राज्य से अधिक लाभ प्राप्त करने वाले जो स्वार्थी व्यापारी हों उन्हें नष्ट कर देना चाहिए भावार्थ हे अश्वदेवों मेरी इस प्रार्थना को ठीक प्रकार सुनो तथा वरुण मित्र और आर्यमा एक साथ मिलकर मेरे पास आएं भावार्थ हे अश्वदेवों विद्वान को तुम जैसा श्रेष्ठ धन देते हो वैसा ही श्रेष्ठ धन मुझे भी दो